yodira yodira श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यासो य से कमलगल तम वाग्म मम तम जगत्पिबती विश्व विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धामम नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातुं बराकूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाम साग्र जा सहगण रघुनाथान्वित साद्वैत सवधूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्विता चिदानंदो सदाननंदसूनो दुवद्रह्म गात्री स्फु प्रेम पात्री अघाना लवित्री जगत्ेम धात्री पवित्री क्रिया वपु मित्रपुत्री वाछाकृ्य कृपास्यता पावेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरम चरुत्तम देवीं सरस्वती व्या ततो जयमदीरे हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र, यत्र मत का पद्मना पुराण पठनम तत्स तो हरी बुलाशृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री चैतन्य चरताम सनातन शिक्षा श्रीमन महाप्रभु सनातन श्री सनातन गोस्वामी जी को कृष्ण के माधुर्य का निरूपण करते हुए श्री कृष्ण की मधुरमा उनका निरूप वर्णन कर रहे थे और उस मधुरमा के निरूपण में ये प्रतिपादन किया कि कृष्ण के अंग अंग उनमें सारे 24 चंद्रमा अद्भुत रूप से विराजमान है श्री कृष्ण वे अद्भुत कृष्ण का मुख द्विजराज राज द्विजराज राज होकर के कृष्ण विराजमान है और उनके श्रीअंग में माने चंद्रमा का भी चंद्रमा होकर के राज चंद्रमा होकर के तो श्री कृष्ण का मुख विराजमान है और उनके अन्य जितने भी अंग हैं उन अंगों में साढ़े चौबीस अक्षर काम गायत्री के वे विराजमान हैं और श्री काम गायत्री कृष्णदेव कृष्ण स्वयं कामदेव होकर के विराजमान है श्री कृष्ण स्वयं कामदेव होकर के विराजमान हैं और उनके श्री अंग में साढ़े चौबीस चंद्रमा विराजमान है परम शोभा से युक्त होकर के वे विराजमान काम गायत्री श्री कृष्ण उनकी महिमा का गायन करने के कारण कृष्ण हैं कामदेव और उनकी महिमा का गायन करने के कारण काम गायत्री गाय काम गायत्री कहलाई गायत्री माने जिसमें महिमा का गायन किया जाए और तत्व का स्थापन किया जाए काम गायत्री के साढ़े चौबीस अक्षर उनकी श्री कविराज गोस्वामी ने बड़ी उदारतापूर्वक कृपा करके व्याख्या कर दी जो काम बीज है वही है राजा और उसके लिए कहा गया कि श्री कृष्ण कैसे हैं सखी हे है एक में प्यार में कि सखी हे कृष्ण मुख के द्विज राज, राज श्री कृष्ण जो है वो राज, राज हैं माने काम भी जो है काम गायत्री का वह तो हो गया श्री कृष्ण जो राजाओं का भी राजा है अब काम गायत्री के सारे 24 अक्षर उनको ही श्री कृष्ण के श्री मुख में दिखा रहे हैं कि कृष्ण बकु सिंहासने बसी राज्य शासने कौरे संग चंद्रे समाज काम देवाय में का जो है वह हो गया तलक फिर म और दे ये दो हो गए दक्षिण कपोल और बाम कपोल फिर यह हो गया आधाक्षर वो हो गया अर्धचंद्र कानो देवाए और वी मा विद मा हे, ये वि हो गया बाम अंगुष्ठ बंश बजाते समय, अंगूठा जो है वो कपोल के साथ में आ रहा है बिल कुछ चपक है तो हो गया वाम अंगुष्ट और म हो गया वाम तर्जनी और हे हो गया वाम मध्यमा और पु हो गया अनामिका बाई अनामिका और स्प हो गया कनिष्ठ का सो बंशि आते समय कनिष्ठ का और फिर बांग रण हो गया अंगुष्ठ दूसरी बहसी भैयागे दूसरा हाथ दूसरे हाथ का अंगुष्ठ और रण हो गया दाहिने हाथ की तर्जनी और यह हो गया मध्यमा और धी हो गया अनामिका अनामिका और म हो गया कनिष्ठ का और फिर ही हो गया चरण उनकी कनिष्ठ का चरण जो है वो चरण की कनिष्ठ का बाई चरण की कनिष्ठ का फिर तन ये हो गया अनामिका बाई चरण की फिर नो ये हो गया बाई चरण की मध्यमा और नम यह हो गया बाई चरण की तर्जनी चरण की तर्जनी और हो गया बाएं चरण का अंगुष्ठ ये बाएं चरण के पांच उंगलियां हो गए और प्र यह हो गया, गया दाहिने चरण का अंगुष्ठ और चो हो गया दायने चरण की तर्जनी और द हो गया दायने चरण की मध्यमा और या ये हो गया मध्यमा जो दया और अंगुष्ठ और जो जो आधा जो था या वो अर्धलाख पहले ही था तो अंगुष्ट तर्जनी मध्यमा अनामिता और फिर वो आ, ये अः करके माने वो दस जो नक्षचंद्र हैं वो आ, इस तरह से हो रहे तो इस तरह से पूरे ये जो साढ़े चौबीस अक्षर हैं वे साढ़े चौबीस अक्षर यहाँ पर निरूपण किए गए हैं ये न, कनिष्ठ का अनाम का प्रचो दरों के अंगुष्ठ होकर के बीच तो इस तरह से अः यहां दूपण किया और यही आगे इसी रूप माधुरी का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि अः सनातन कृष्ण माधुर्य अमृत सिंधु अब एक सौ पंद्रह प्यार यहां वर्णन करे हैं कि हे सनातन श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वह अमृत की सिंधु होकर के कृष्ण माधुरी अमृत का सिंधु होकर के विराजमान है मोर मन संपात सब पीते नादे एक बिंदु श्री कृष्ण अमृत के समुद्र हैं मोर मन संपात मेरा मन संपात दशा से युक्त हो रहा है संध्यपात का तात्पर्य है कि मेरा जो मन है वो जैसे हमारे शरीर में तीन जो गुण हैं, वे तीन गुण ही बात इनके रूप में इनसे ही शरीर पूरा बना हुआ है। सत्तो ये तीन गुण विराजमान है तीनों गुण समान हो जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी जब तक विषम रहते हैं तब तक, तक जीवन रहता है तीनों गुण समान हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है तो मेरे मन में संत दशा उत्पन्न हो रही है अर्थात तीनों गुण एक साथ क्षिमित होकर के समान अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसी स्थिति में सब पिता कोमवती श्री कृष्ण एक ऐसे अमृत के सिंधु हैं जो के जिस अमृत के सिंधु को पी जाना चाह रहा हूं मेरा मन वह मेरा मन संध्यपात दशा को प्राप्त हो रहा है और सब पीते करे मती वह श्री कृष्ण के अमृत सिंधु को पीने के लिए मति कर रहा है और वह कहीं समान अवस्था को प्राप्त करके कहीं मुझे समाप्त करना चाहता है पर दुर्द वैद्य नादे एक बिंदु श्री कृष्ण का अमृत सिंधु सामने विराजमान है मेरा मन संध्यपात दशा को भी विराजमान है और सामने अमृत है तो अमृत का पान करना भी चाहता है जिससे कि वो संध्यपात समाप्त हो जाए संध्यपात की जो औषधि है उसमें ऐसी अचिंतता है कि वह विरुद्ध वस्तुओं को एक साथ में उनका समाधान कर सकती है विरुद्ध वस्तुओं का एक साथ समाधान कर सकने की उसमें सामर्थ्य है तो मेरा मन जो सन्न्यपात दशा को प्राप्त हो रहा है वह उस अमृत सिंधु का सब पीते पूरी तरह से पान करने की बुद्धि रख रहा है पूरी तरह से पान करना चाहता है तो क्या करूं दुर्दैव वैद्य नादे एक बिंदु दुर्दैव रूपी वैद्य इस अमृत की एक बिंदु भी नहीं पीने देता है वैद्य मुझे औषधि नहीं दे रहा है सामने रोग भी है रोगी के मन में रोग को की औषधि पीने की इच्छा भी है तो औषधि मिले तब ना दुर्दैव रूपी जो वैद्य है वो उस बिंदु को पान नहीं करने देता है कृष्णांग लावण्य पूर्ण ये दुर्दैव वैद्य दुर्भाग्य रूपी वैद्य मुझे उसका पान नहीं करने दे रहा है अब ये दुर्भाग्य क्या है यहां पर कहीं कहेंगे कि दुर्भाग्य है कहीं सेवा सेवापराध नाम अपराध वैष्णवापराध यही दुर्दैव ये हमको कहीं उस अमृत का पान नहीं करने दे रहे कृष्णांग लावण्य श्री कृष्ण के अंग लावण्य के पूर हैं मधुर हईते है सुमधुर मधुर से भी मधुर होकर के विराजमान है याते यही मुख सुधाकर ताते यई मुख सुधाकर और उसमें जो मुख है उस मुखरूपी चंद्रमा का तो कहना ही क्या वो तो और भी ते यही मुख सुधाकर उसमें भी मुख सुधाकर मुख चंद्रमा वह तो और भी अधिक श्रेष्ठ है उसे भी बढ़कर के है कृष्ण के सारे ही अंग लाव्य से भरे हुए हैं मधुर से भी मधुर हैं परंतु तो, मुख सुधाकर तो वह सर्वोत्तम है अर्थात चरण मुख भक्ति की भी अपेक्षा मुख कमलोन मुख भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है दो प्रकार की भक्ति मानी गई एक भक्ति मानी गई चरण कमलोन्मुख चरण कमलोन्मुख भक्ति वो है जिसमें ऐश्वर्य का विचार रहता है कृष्ण के ऐश्वर्य का परंतु तो शुरू शुरू में तो ऐश्वर्य के द्वारा ही भक्ति में प्रवृत्ति होती है परंतु तो जब भक्ति पुष्ट हो जाती है तब उस समय ऐश्वर्य भाव समाप्त हो जाता है तो शुरू शुरू में जो भक्ति है वह कहीं लोभ भय और श्रद्धा इन तीन के आधार पर भक्ति टिकी रहती है इक्तिपाई के ऊपर कृष्ण बहुत धनवान हैं इसलिए मुझे कुछ दे देंगे यदि मैंने कृष्ण की भजन नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे भय लोग भय साथ के साथ में श्रद्धा कृष्ण मैं अनंत ऐश्वर्य विराजमान हैं और वे अभी तक मेरा पालन करते रहे इसलिए मैं उनके श्रद्धा प्रद्धांत हूं महत्व ज्ञान तो फियर भी है वहां पर ग्रीड भी है और भी है। शी और इस तिपाई के ऊपर यदि भक्ति टिकी हुई है कृष्ण अनुशीलन टिका हुआ है तो वो वैधि भक्ति होगा शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हुई परंतु जहां यह तिपाही की भी परवाह नहीं है शुरू होगी भक्ति यही से फिर न तो भय के कारण कृष्ण से प्रेम किया जाएगा न लोभ के कारण प्रेम किया जाएगा न कृष्ण की महिमा देख करके श्रद्धा के कारण कृष्ण से प्रेम किया जाएगा बल्कि कहीं कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान से प्रेम होगा लौकिक संबंध ज्ञान उसके द्वारा प्रेम होने लगेगा तो वो एक मुख्य वस्तु है तो भक्ति की एक परिभाषा पुराणों में दी गई महत्व ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ भक्ति इति प्रोक्ता श्री बल्लाचार्य ने भी ये भक्ति की परिभाषा दी कई पुराण के वचन है ये उनको उद्धत किया कि महत्व ज्ञान पूर्वस्तु सबसे पहले भक्ति महत्व ज्ञान पूर्व पूर्वक होती है सुद्र होती है सर्वतो सर्वतोधिक अन्य सारे लोग उनको छोड़ करके भक्ति होती है स्नेहो भक्ति उसमें फिर स्नेह का भाव भी आ जाता है, है। स्नेह का नाम ही भक्ति है परंतु स्नेह में पहले एक तिपाई एक क्लच है उस क्लच के ऊपर एक तिपाई के ऊपर वो कहीं भक्ति टिकी हुई है फिर बाद में वो जो तिपाई है वो तिपाई हट जाएगी और श्री कृष्ण के साथ में सीधा मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है सनातन गोस्वामी जी ने उसके लिए एक शब्द दिया लौकिक सदबंध भाव तो संबंध ज्ञान वो संबंध ज्ञान जब हो जाएगा तो उसका नाम राग भक्ति है जब तक संबंध ज्ञान नहीं हुआ है भक्ति किसी वैभव के ऊपर टिकी हुई है सकारल कारण के ऊपर टिकी हुई है कंडीशनल है सोपाधिक है तब तक वो वैधि भक्ति होगी जब उपाधि हट जाएगी और श्री कृष्ण के साथ में केवल संबंध के कारण भक्ति हो जाएगी मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है वो हो जाएगी तो उसका नाम राग भक्ति है तो यहां पर श्री जो दुर्दैव वैद्य है वह उस माधुर्य का आस्वादन पूरी तरह से निकल करने दे रहा है मान्य हमें पहले अपराध आए अपराध निवृत्त होंगे तब जाकर के पहले महत्व ज्ञान पूर्वक भक्ति उत्पन्न होगी फिर महत्व ज्ञान पूर्वक भक्ति उत्पन्न होकर के महत्व ज्ञान की सारी भावना सब साइड हो जाएगी एक तरफ उठ रह जाएगी और फिर व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध है मैं नंद भवन का सेवक हूं तुम ब्रजराज कुमार हो प्रिंस हो इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं यह लौकिक दास भक्ति हुई मैं सोल के यूथ का एक सखा हूं तुम मेरे सखा हो ये सच भक्ति हो गई श्री यशोदा की मैं एक पड़ोसी हूं और तुम यशोदा के पुत्र हो इसलिए मेरे भी परम्पराम प्यारे हो बासल्य भक्ति हो गई मैं श्री राधा रानी की दासी हूं तुम श्री वृष्वानंदिनी के प्यारे हो इसलिए मेरे परम्पर में उपास्य हो ये राग भक्ति हो गई स्नेह भक्ति हो गई तो इस प्रकार और तुम ब्रह्म हो मैं जीव हूं इसलिए मैं प्रीति करूं। ये शांत भक्ति तो हुई परंतु शांत भक्ति में यदि ब्रह्म भाव के कारण ही प्रीति है और अंशांशी भाव पूरा प्रकट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो शांत भक्त वो भक्ति ज्ञान मिश्रा कहलाए या वह शांत भक्ति कहलाएगी। ज्ञान मिश्रा में जो भाव है वो है कि हे कृष्ण पहले मुझे संसार से मुक्त करो मुझे मोक्ष प्रदान करो उपाधि मारिक जो उपाधि है उससे मुझे मुक्त करो और मुझे मुक्ति भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए हमको छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए दोनों चीज चाहिए उसका नाम हुआ मिश्रा भक्ति परंतु तो जहां ज्ञान जहां शांत भक्ति है मिश्रा भक्ति और शांत, शांत भक्ति में अंतर मिश्रा भक्ति में संसार से मुझे मुक्ति भी चाहिए और मैं ब्रह्म रूप में आपके साथ में साधात्म्य प्राप्त करके विराजमान हूं इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं यह हो गया ज्ञान मिश्रा भक्ति मोक्ष चाहिए और भक्ति भी चाहिए छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए यह हो गया ज्ञान मिश्रा भक्ति और शांत भक्ति का तात्पर्य है कृष्ण हैं तो कृष्ण परंतु इन कृष्ण की मैं ब्रह्म और परमात्मा रूप में आराधना कर रहा हूं जैसे वरुण देवता श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं कि नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्म परमात्मा ने हे ब्रह्म हे परमात्मा आपकी जय हो तो कृष्ण को ब्रह्म रूप में जहां पूजा जाए उसका नाम है शांत भक्ति सनकालिक श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में पूज रहे हैं वो है शांत भक्ति तो शांत भक्ति में कृष्ण को ब्रह्म माना जा रहा है और ज्ञान मिश्रा भक्ति में श्री कृष्ण से यह अभिलाषा की जा रही है कि आप मुझे पहले त्रताप से मुक्त करो मुझे आत्मस्वरूप का बोध कराओ और अपने में मुझे मिला परंत कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा भगवान समझ करके अब कृष्ण बहुत बड़े हैं इसलिए मैं उनकी पूजा करूं ब्रह्म के रूप में पूजा करूं परंतु तो वहां पर व्यक्तिगत राग संबंध अभी उपस्थित नहीं हुआ है लौकिक सद्बंध भाव उत्पन्न नहीं हुआ है तो शांत भक्ति लौकिक सद्बंध भाव से की गंध से भी रहित है उसमें लौकिक सद्बंध भाव है नहीं कृष्ण है कृष्ण ब्रह्म है केवल इतना मानकर के कृष्ण को ब्रह्म के रूप में जहां पूजा जाए उसका नाम है शांत भक्ति परंतु श्री कृष्ण को ब्रह्म मान करके उनसे मुझे मोक्ष मिल जाए मुझे संसार के प्रताप से मुक्ति मिल जाए और ब्रह्म साहिज मिल जाए ये चाहते हुए जहां भक्ति की जा रही है ज्ञान भी चाहिए हमको मोक्ष भी चाहिए और हमको आपकी सेवा भी चाहिए ये दोनों वस्तुएं जहां पर चाहिए मुख्य रूप में सेवा मुख्य रूप में तो माखन परंतु तो संघ के संघ में छ भी संसार से निवृत्ति भी चाहिए ये दोनों भाव जहां पर है वहां पर है ज्ञान मिश्रा भक्ति तो ज्ञान मिश्रा भक्ति और शांत भक्ति थोड़ा तो सा अंतर है दोनों में ज्ञान मिश्रा भक्ति में आ, हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं दुख से निवृत्ति चाहते हैं साथ के साथ में क्योंकि अंश है इसलिए स्वरूप रूप में हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा का फल भी अंत में ब्रह्म साहु ही है उसका नाम हुआ ज्ञान मिश्रा भक्ति शांत भक्ति में श्री कृष्ण ब्रह्म हैं और मैं अंशी हूं अंश हूं वे अंशी है मैं अंश हूं और अंश अंशी की सेवा करे इसलिए हे कृष्ण श्री नंदन नंद बाबा के पुत्र परंतु फिर भी ये ब्रह्म हैं और ब्रह्म रूप, रूप में वे मैं उनकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं ये शांत भक्ति तो ये शांत भक्ति ब्रिज में कभी वरुण देवता ब्रिज में कभी संका देख ब्रिज में कभी कोई काशी का कोई ब्राह्मण आ जाए ब्रिजवासी जो ब्राह्मण हैं नंदबावा के पुरोहित उनकी कोई रिश्तेदारी है कहीं काशी में और वहां का कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो तो कृष्ण को ब्रह्म ब्रह्म करेगा भगवान भगवान करेगा परंतु तो श्री नंद बाबा के जो पुरोहित हैं भागुरी हमारे यजमान को लाला है वे कृष्ण को ब्रह्म करके नहीं ये हमारे यजमान का लाला है और फिर आशीर्वाद देंगे ब्राह्मण होकर के नंदबाब को भी आशीर्वाद और कन्हैया को भी आशीर्वाद दे तो वहां पर लौकिक सद्बंध भाव नहीं जहां पर लौकिक ब्रिज के उनमें तो लौकिक सद्बंध भाव है उनमें जो बाहर के व्यक्ति हैं वे कृष्ण को ब्रह्म करके वहां पर कहेंगे तो इनमें बात्सल्य प्रीति है बाबा की जो पुरोहित हैं, उनमें कृष्ण के प्रति बात्सल्य प्रीति है जबकि बाहर का जो व्यक्ति है उसकी कृष्ण में ब्रह्म रूप में उनकी निष्ठा तो ये दोनों में अंतर है श्री गर्गाचार्य जी उनकी कृष्ण में ब्रह्म रूप में निष्ठा है उनमें शांत भक्ति है जबकि श्री बाबा के निचके जो पुरोहित हैं, भागुरी सु उनमें शांत भक्ति नहीं है उनमें बात्सल्य भक्ति है हमारे यजमान को बेटा है खूब बेटा खूब आनंद करो खूब मौज करो यजमान खूब प्रसन्न रहो को आशीर्वाद दे फलो फूलो नाती बेटा पंती हो खूब को आशीर्वाद दे रहे तो एक जगह लौकिक सद्बंध भाव है एक जगह लौकिक सद्बंध भाव नहीं है और वहां पर श्री कृष्ण नंद बाबा है ये तो नंदबाबा के पुत्र नहीं ये तो है परंतु तो कहेंगे कि आसन वर्णास्त्रियों तनु शुक्लो रक्त तथा इधानी कृष्ण कामगत ये जो हैं इनने कभी सतयुग में शुक्ल होकर के त्रेता में रक्त होकर के द्वापर में कृष्ण हो कर के और कलयुग में पीत होकर के गौरव होकर के इन्होंने अवतार धारण किया ये साक्षात ब्रह्म हैं और हाय ब्रह्म का मैं क्या नामकरण करने के लायक हूं क्या इसलिए तस्मान नंद यम ते नारायण समय ये नारायण के समान गुण वाले हैं नारायण गुण में इनके समान है माधुर् में नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनकी श्री कीर्ति प्रभाव से युक्त होकर के शक्ति से युक्त होकर के ये हैं, ऐसे ये ब्रह्म है सशक्तिक ब्रह्म है बिना शक्ति वाले ब्रह्म नहीं है इनकी सदा गोपनीय रूप में समाराधना करना ऐसे आराधना करते हुए तुम राजमान तो श्री कृष्ण अमृत के सिंधु हैं मेरे शरीर में सन्नपात अवस्था हो रही है और सं्यपात का रोगी जैसे अमृत का पान करना चाहता है ऐसे मैं भी अमृत का पान करना चाहता हूं इस पूरे अमृत को सब पीते कौरी मन पूरा का पूरा अमृत का समुद्र पी जाऊं ये मन में, में मेरी इच्छा हो रही है परंतु दुर्दैव बैद्य नादय एक बिंदु में एक बिंदु भी नहीं दे रहा है कृष्ण अंग लावंड का पूर्व लावंड की बाढ़ आ रही है वहां पर मधुर हईते सुमधुर ब्रह्म रूप जो मधुर है उससे भी यह अधिक मधुर होकर के विराजमान ब्रह्म को आनंद रूप कहा गया सही शाह आनंद मीमांसा भगवती ऐसा कहकर के श्रुतियों में किया गया, ब्रह्म को आनंद रूप कहा गया उस ब्रह्मानंद से भी मधुर हिते स्व मधुर माधुरी से भी ये कृष्ण रूप अत्यंत मधुर है ताते यही मुख सुधाकर और उसमें मुख सुधाकर उसका तो कहना क्या क्योंकि जहां चरण कमलोन्मुख भक्ति है वहां पर ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है और जहां मुक्कमलोन्मुख भक्ति है वहां पर ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं है और वहां केवल संबंध का अनुसंधान है तो श्री रामानुज भगवान ने भी और श्री हररायचरण बल्लाचार्य जी की वंश में पांचवी पीढ़ी में हर जी हुए उन हर ने भी भक्त दैवध निरूपण उनका एक ग्रंथ है छोटा सा पतला सा और उसमें भक्ति के दो रूप निरूपण किए श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रहलाद जी ने जैसे स्थिति की कि चरण कमलों कमलोन्मुख भक्ति और मुख कमलोन्मुख भक्ति चरण कमलों कमलोन्मुख भक्ति कौन की है वो, वो भक्ति है बंदर की मरकट किशोर आए से बंदर का बच्चा मां को खुद पकड़ता है और कृष्ण का ऐश्वर्य का विचार रखता है पर दूसरी है मुख कमलोन्मुख भक्ति अपने आप को बस ये मेरी मांग है अपने आप बचाई के, के वह संबंध का ज्ञान है और अपने साधन का कहीं भी बल नहीं है वो है मार्जार किशोर अन्याय बिल्ली के बच्चे की तरह से बिल्ली के बिल्ली अपने बच्चे को मुख से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती है तो मार्जार किशोर अन्याय तो यहां पर मुख सुधाकर जहां भी राग में ही भक्ति है वह सब मुखकम्लोन्मुख भक्ति होती है जितने भी रस संप्रदाय हैं, वे सब मुखकम्लोन्मुख भक्ति में हैं। कृष्ण के ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं है ऐश्वर्य एक बार समझ लिया ऐश्वर्य की पोटली बांधी और ऊंची पकड़ा दी हाथ जोड़ दे, बल मारे तुम यहां पे बिरा अब कृष्ण के साथ में जितना भी संबंध है वो व्यक्तिगत जो मैन टू मैन रिलेशनशिप है लौकिक सदन भाव उसके द्वारा श्री कृष्ण का, का आराधन करेंगे तो मुक्कमल अत्यंत मधुर है मधुर हईते सुमधुर श्री कृष्ण मधुर से भी सुमधुर हैं माने अन्य नारायण इत्यादि की जो भक्ति है उसकी भी अपेक्षा कृष्ण भक्ति नराकृत भक्ति और भी ज्यादा सुमधुर मधुर भक्ति हुई नाकृत भक्ति मधुर भक्ति हुए भगवान की भक्ति और नराकृत भक्ति भगवान की भक्ति से भी सुमधुर है भक्ति तो वैकुंठ में भी है वहां पर भी पंखा किए जा रहे हैं परंतु तो मनुष्य लीला में पंखा की जैसी जरूरत पड़ेगी ऐसी वैकुंठ लीला में नहीं है वैकुंठ में जो छत्र छत्र चमर है वे वैकुंठ के छत्र चमर वैभव रूप है जबकि यहाँ पर वे वैभव रूप नहीं है तो मधुर हईते सुमधुरहा सुमधुर अब मनुष्य लीला में भी और भी ज्यादा सुमधुर यह क्या होगा? बोले श्री राम जी की लीला भी तो मनुष्य लीला है उस लीला की भी अपेक्षा और भी ज्यादा मधुर लीला माने द्वारका की लीला राजपने की लीला है उसकी अपेक्षा मथुरा की लीला उसमें मानवीय संबंध और ज्यादा पारिवारिक संबंध और ज्यादा प्रकट हुए उसकी भी अपेक्षा अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रहे हैं वो ब्रिज के संबंध यहां पर तो बिल्कुल लौकिक सद्बंध भाव ऐश्वर्य मथुरा में द्वारका में श्री राम जी की लीला में नवाकृत लीला होने पर भी भले ईश्वर पढ़ने का ऐश्वर्य नहीं है नारायण होने का ऐश्वर्य नहीं है एक दूसरी तरह का ईश्वर आ गया वो है राजा पने का राजा और प्रजा के बीच में भी कहीं एक थोड़ी दूरी रहती है प्रोटोकॉल रहता है ये नहीं कि राजा के पास में धड़धड़ाते हुए घुसे हुए चले जाओ पंत ब्रिज की स्थिति ये है कि यहाँ पे अरे कन्हैया इतनी देर रह गई अभी तक जागो ना आए हम आएगे चल, आए चल गैया हम आए रही है चल भैया चल बचरांग्या चढ़ाई में कित जाए तो सुबह कन्हैया जागे नहीं उसके पहले सारे सखा आ जाए और कन्हैया को जगाने लग जाए ये ए अब सोमे को समय ना आए हम आएंगे चल चल चल और कन्हैया सखा आ गए सखा आ गए हम आ करके उठ के बैठ जाएं और सखाओं के साथ में मिलकर के फिर बछड़ा चराने के लिए जाएं तो कल तोने कही कल बंद भोजन होगा सुबैया हम तो आए चल चल चल बंद में खेलेंगे और कन्हैया भैया कह बेटा कलेवा तो कर जा बोलो ना मैया हमारी तो बात पहले ही तय हो है गई है कल कि कल तो बंद भोजन हो आज घर में कल ना करके जाएंगे ये ब्रज की लीला तो ये मधुर हईते सुमधुर तो ब्रह्म की अपेक्षा भगवान में व्यक्ति का संबंध अधिक भगवान की अपेक्षा नराकृत लीला श्री रामचंद्र जी की लीला उसमें व्यक्तिगत संबंध और भी ज्यादा उस नाकृत लीला रामचंद्र जी की लीला की भी अपेक्षा द्वारका की लीला में अधिक जनता के लिए आप प्राप्य हैं अप्रोचेबल हैं जल्दी से मिल सकते हैं कोई भी जा सकता है क्योंकि कृष्ण राजा नहीं है राज स्वयं राजा नहीं है राजा तो उग्रसेन है इसलिए एवलेबल कृष्ण है अप्रोचेबल है जल्दी से और ब्रिज में तो वे इतने अप्रोचेबल हैं कि कोई कन्हैया के पास में शैया पे जाकर के जगा दे सखा जगा दे बोले तो भैया अभी तक सो रहे है अरे तेरी नींद पूरी ना है भाई हम आएंगे चल चल तो उठ के झिझोल करके जगा दे इतनी इतनी निकटता यहां पर विराजमान इसलिए मधुर हित मधुर मधुर माने ब्रह्म फिर उससे ज्यादा मधुर बोले भगवान नारायण उससे ज्यादा मधुर श्री राम उससे भी ज्यादा मधुर श्री द्वारकाधीश द्वारका की सारी व्यवस्था देख रहे हैं परंतु तो राजा नहीं है उससे भी मधुर श्री मथुराधीश यहां पर व्यक्ति का संबंध और भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा मधुर श्री वृषके कृष्ण और वृषके कृष्ण में भी अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है श्री नकुंज उनकी तो मधुरता का ठिकाना ही नहीं तो वे परम परम मधुर होकर के विराजमान तार ये स्मित ज्योत्ना भार उनकी जो अपूर्व स्मित मुस्कान है वो मुस्कान अद्भुत होकर के विराजमान मधुर हईते सुमधुर वे श्री कृष्ण मधुर से भी सुमधुर होकर के विराजमान हा सुमधुर उसकी भी अपेक्षा ये और भी ज्यादा सुमधुर होकर के विराजमान तार हित सुमधुर उसकी भी अपेक्षा अधिक सुमधुर होकर के वे विराजमान ता हई अति सुमधुर उससे भी और ज्यादा सुमधुर होकर के वे विराजमान है तो एक क्रम माने दास भक्ति की अपेक्षा मधुरता का अधिक आस्वादन सक्ष भक्ति में सक्ष की अपेक्षा फिर वासल्य भक्ति में बासल्य की भी अपेक्षा फिर जो मधुर भक्ति है उसमें अत्यंत अत्यंत निकटता का आस्वादन आप एक कणे व्यापी सब त्रिभुवने अब ये जो मधुरमा है इस मधुरमा का एक कण उसकी ही छाया सारा संसार है अब श्रुति कहती है आनंदस्य मात्रां सर्वे उपजीवन्ति। ब्रह्म आनंद सेनंदमय है और उस की ही जगत का जितना भी सुख है संसार के जितने भी भौतिक सुख भी हैं वे भी उसकी छाया रूप होकर के ही विराजमान परंतु छाया सुख का क्योंकि माया से इतना आवृत है कि माया की ओर ज्यादा ले जाएगा भगवान की ओर कम ले जाएगा यद्यप जो आनंद है वो ब्रह्म का आनंद ही जगत के आनंद में छुपा हुआ है परंतु कोई ये कल्पना करे कि जगत के सुखों को भोगो तो अंत में बैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ये दुरू कल्पना और खबरदारी ऐसे चक्कर में परिणाम ऐसा कुछ विचारकों ने स्थापित करने का प्रयास खूब किया संभोग से समाधि आदि जैसे जो अपसिद्धांत हैं ओशु जैसे वो सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया परंतु वो शास्त्री नहीं है उनमें भटकाव ही है और अंत में नीचे गिरने की संभावना ही ज्यादा है कहीं उसकी ओर बढ़े तो नीचे गिरते हुए ही अंत में चले जाएंगे इसलिए जो शास्त्रीय मार्ग है उस तो शास्त्रीय मार्ग को ही कहीं अपनाना चाहिए कोई यदि ये कल्पना करे कि अतिशय अच्छा भोग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और वैराग्य के द्वारा मोक्ष हो जाएगा ना अल्प वैराग्य उत्पन्न होगा फिर से उन विषयों में प्रवृत्ति हो जाएगी विषय अभिवर्तन थे जो विषय है वे जो रोगी है उस रोगी के विषय भी दूर हो जाते हैं पंत रसवर्जन रसम प्य उससे रस नहीं होता है रस तो उन विषयों में लगाई रहता है शरीर में सामर्थ्य नहीं है इसलिए भोग नहीं कर पा रहे हो बस ये अंतर है रोगी का कोई विषयों में जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है उसके शरीर की सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो कुछ देर के लिए स्थगित है परंतु विषयों में उसकी प्रवृत्ति निरंतर लगी हुई है इसलिए केवल ये विचार कर लेना कि अतिशय भोग करने से हमारे हृदय में वैराग्य हो जाएगा ये एक दुर्क कल्पना इससे बचना ही चाहिए और भ्रम में नहीं आनी चाहिए तो यहां पर कोई दूरपर कर रहे स्मित करण सुकर्पुर पेशे अध मधुरे से मधु माता आपनार एक आप कण सब त्रिभुवने एक कण उसके द्वारा त्रिभुवन में वो माधुर्य व्यापक व्यापक है दश के बहे यार पूर्व दशों दिशाओं में उसका बह रही है इसी को कहीं रस संप्रदायों में कह दिया गया कि ज्योति फुहारों कुंज को ब्रह्म प्रकाश महावाणी जी में कह दिया गया कि निकुंज मंदिर से श्री प्रिया लाल की अंग से ज्योति का एक फुहारा निकल रहा और उस फुहारे का एक अंश ही ब्रह्म उस ब्रह्म से संपूर्ण जगत उत्पन्न ऐसे ही श्री प्रियालाल उनके अनेक मंत्र नाद मंज जी के नूपुर से कहीं एक ध्वनि उत्पन्न हुई श्री कंजते नूपुर कलेव हुई। और शब्द ब्रह्म कह शब्द ब्रह्म तो श्री नुकुंज मंदिर उस नुकुंज मंदिर की एक बूद उसके द्वारा दश दिखे बहे दसों दिशाओं में इसका पूर बह जाता है स्मित किरण सुकपुर पेशे आधार मधुरे स्मित किरण यही ही सुकनपुर होकर के विराजमान है और आधार वे माधुर से स्मित तो हो गई सुगंध और आधार हो गया अधर का ये हो गया शहद से मधु माता त्रिभुवन त्रिभुवन को मतवाला करने वाला है कपूर युक्त ये शेर त्रिभवन को मतवाला करने वाला है वैशी छिद्र आकाशे तार गुण शब्द पेशे ध्वनि रूपे पाया परिणाम वशी छिद्र रूपे आकाश से निकल के आकाश का गुण है शब्द और वह ध्वनि रूपे पाया परिणाम कान में जाकर के ध्वनि रूप में हमारे पहुंचता है माने वह कहीं सम्वाय संबंध से हमारे कानों में विराजमान होता है देखो बात यह है कि कान भी आकाश है और शब्द भी आकाश का एक गुण है कान की परिभाषा दी गई कि कर्ण शशकुली अवच्छिन्न आकाश उसका नाम है शशकुली कहते हैं जलेबी कोई कान में जलेबी सी है कुछ ऐसे ही स्थिति बनी है, उसमें गोल कुछ ऐसी तो कर्ण शशकुली, उसमें अवच्छिन्न जो ने कान की स्थिति यही है कर्ण की, की कान जो है वो कर्ण शशकुली अवच्छिन्न आकाश है कान का अपना जो स्वरूप है ये डॉक्टर अच्छी तरह से जानते होंगे हमारे नंद लाल जी माने कि वो कान जो है वो कान अपने आप में कर्ण शशकुली अवच्छन्न जो आकाश है उसी का नाम कान है तो कान आकाशी है और आकाश में शब्द जो जाएगा तो शब्द गुणी और गुणवान इन दोनों में संभाव्य संबंध है ये अयुसुद्ध दो करके विराजमान है माने दोनों एक होकर के विराजमान है तो समवाय संबंध होने के कारण शब्द का कान से जो संबंध है वह समवाय संबंध है, है माने वो जो अंश अंशी का जो संबंध है वो अंश अंशी का समाय संबंध ही वहां विराजमान है समवाय संबंध हो करके वो विराजमान तो यहां पर यही कह रहे हैं वंशी के छिद्रूपी आकाश में शब्द रूपी जो गुण था वो कान रूपी जो आकाश है उसमें जब घुसा तो आकाश का गुण ही शब्द है वह आकाश का गुण शब्द में ही समवेत हो करके विराजमान हो गया अपने स्वरूप को न्याग करके दूसरे के स्वरूप में जब अवस्थित हुआ दूसरी रूप में जब अवस्थित हुआ जाए दूसरे के स्वरूप में अवस्थित हुआ जाए उसका नाम समवाय संबंध कहते हैं एक अविश्चित अपराश्रित मेवाते जैसे मिट्टी नष्ट नहीं हो रही है और वह मिट्टी घड़े के रूप में अवस्थित है तो मिट्टी और घड़े का जो संबंध है वह समवाय संबंध कहलाएगा मिट्टी समवाय संबंध समझ लो कुम्हार का घड़े के साथ में जो संबंध है वो संवाह्य संबंध नहीं है वो संबंध है कुमार घड़ा नहीं बना है परंतु मिट्टी घड़ा बनी है तो मिट्टी का घड़े के साथ में जो संबंध है वह संवाह्य संबंध है परंतु कुमार का जो घड़े के साथ में संबंध है वो निमित्त संबंध वो असंभा संबंध है कुम्हार असंवाई कारण है वह संभा कारण नहीं है वो निमित्त कारण है कुमार निमित्त कारण होकर के विराजमान है इसी प्रकार कुमार का फावड़ा कुमार का गधा कुमार की लाभ ये सब के सब कुमार का चाक ये सब असंवाई कारण है क्योंकि तो ये घड़े के रूप में परिणत हो घड़ा बनाने में सब उपयोग इनकी उपयोगिता है परंतु ये सब निमित्त कारण है ये संवाई कारण नहीं है मिट्टी संवाई कारण यहां पर शब्द कान का संभाई कारण होकर के विराजमान क्यों तो कान का अर्थ भी है जो शशकुली शुल जो आकाश है उसी का नाम श्रोत्र इंद्री है कान में जो हड्डियों का एक घेरा है उसमें बीच में बचा हुआ जो आकाश है उस आकाश को ही श्रोत्र शो, इंद्री कहा गया माने काम में होगा कोई रसबसा भरता होगा और जब कोई शब्द सुनते हैं तो शब्द सुनने पर उसमें कहीं कोई तरंग उठती है और वो तरंगें कहीं माइंड के साथ में कहीं जुड़ी हुई हैं और उन तरंगों के माध्यम से तुरंत पहचान मन जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क ये सूचना देता है कि इसने का बोला अब इसने या बोला अब इसने रा बोला अब इसने हा बोला तो जैसी तरंग उठी हैं उन तरंगों के साथ में जो सूक्ष्म नसें गई हैं वे मस्तिष्क के साथ में कहीं जुड़ करके कहीं शब्द को प्रकट कर देती होंगी परंतु कर्ण तो जो है वह अपने आप में आकाशों पर और उस आकाश में जो तरंगें उठेंगी वो तरंगें कहीं पहुंच गएंगी मस्तिष्क में तो ये शब्द की स्थिति हुई तो वैशी छिद्र आकाश से जो शब्द गुण निकला वो ध्वनि ही ध्वनि रूप पाया परिणाम वही परिणाम रूप में हमको ध्वनि के रूप में प्राप्त होते हैं क ल य आदि जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों के रूप में वे शब्द गुण वे हमको परिणाम रूप में प्राप्त होते हैं से ध्वनि चौ चो, चौदू के धार वो जो बैंशी की ध्वनि है वो चारों ओर दौड़ती है अंड भेद बैकुंठ जाए ब्रह्मांड को भेद करके वो बैकुंठ में भी पहुंच जाती है जगतेर बले पैसे काणे वो जबरदस्ती जगत जगतवासियों के काम में तो प्रवेश कर जाती है जगतेर बले माने बलपूर्वक पेशे काणे जगत के काम में घुस जाती है सभा मातो याल करी और वो बलिशी की ध्वनि सभी को मतवाला कर देती है बलात्कार आनी धोरी हम गोपियों को बलपूर्वक खींच करके यमुना पुन पर रास में अभिसार करा देती है विशेषत: युवती गण विशेषत: जो युवती गण है उनको तो ये विशेष रूप से आकर्षित कर लेती है ध्वनि बड़ उद्धत यह ध्वनि बड़ी उद्धत है पतिव्रता भांगे व्रत इसने नियम ले रखा है कि जगत में कोई पतिव्रता नहीं छोड़ूंगी सारी पतिव्रताओं के पाति को खंडन करने का ही व्रत श्याम सुंदर की बंशी ने ले रखा है जगत की पतिव्रताओ को के पाति को खंडन करने का व्रत इस बंशी ने ले रखा है पति कोले हरित काढ़े आने पति की गोदी में बैठी हुई जो प्रिया है प्रेमिका उनको भी ये कोले मानी गोली में बैठी हुई हईते काले आनी वहां से भी खींच करके ये बंशी ले आती है भाई कुंठे लक्ष्मी गाने यही करे आकर्षण अरे इन शाम की चंचलता को क्या बताएं अभी तो कईोर अवस्था में इन लाल जी ने प्रवेश मात्र किया है लालन अभी से तुम्हारी अवस्था है कि जगत की स्त्रियों की बात तो जाने दो परम व्योम नारायण उन परम व्योम नारायण के बक्षस्थल पर क्रीड़ा करने वाली जो लक्ष्मी है उसको भी तो तुमने नहीं छोड़ा तो फिर जगत की स्त्रियों को कहां से छोड़ोगे तुमने तो परम व्योम नारायण उनके भी बक्षस्थल पर क्रीड़ा करने वाली जो लक्ष्मी है उसको भी नहीं छोड़ा उसको भी आकर्षित कर लिया सो वैकुंठे लक्ष्मी बढ़े यही करे आकर्षण ताहर आगे केवा गोपी गौण यदि हम गोपी गण विमोहित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है नीवी खसाये पति आगे पति के आगे ही हमारे नीवी बंधन ढीले हो जाते हैं हमारे वस्त्र ढीले हो जाते हैं ग्रह कर्म कराये त्यागे घर के कर्मों का त्याग करा देती है बले धोरी आने कृष्ण स्थाने पकड़ करके खींच करके चोटी पकड़ करके ये वंशी हमको कृष्ण के स्थान पर ले आती है लोक धर्म लज्जा भय लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान लुप्त तो होए, हाय कहा से ये तुमने अधर्म करने की ठान रखी है को लाना दे रही है कि तुमने ऐसा अधन करने की क्यों ठान रखी है कि लोग धर्म लज्जा भय ज्ञान सबको लुप्त कर देते हो ऐसे नचाए सब नाभी गणे इस प्रकार गाली नाभी गणों को नचाते हो कणे भीतर भाषा कौरी हमारे काम के भीतर प्रवेश करके आपने कहा सदा फोड़े सदा उसकी गूंज हमारे काम में गूंजती रहती है अन्य शब्द नादे दे और कोई दूसरा शब्द प्रवेश करने ही नहीं देती हैं उनकी ही गूंज बनी रहती है और उस मूर्छना के द्वारा एक मूर्छना के द्वारा दूसरी मूर्छना उत्पन्न होती है मूर्छना का तात्पर्य है संगीत में कोई राग गाया उसकी श्रुति पूरी हुई अब कोई दूसरा शब्द दूसरा स्वर प्रयोग किया जाता है सा रे सा के बाद में रे कहना है तो सा की जहां चार श्रुति पूरी हो गई और रे की तीन श्रुति प्रारंभ होने वाली हैं तो बीच का जो गैप है वो उस गैप गैप का नाम है मूर्छना एक स्वर समाप्त हुआ दूसरा स्वर शुरू होगा तो बीच में जो गैप आया है उसका नाम है मूर्छना और उस मूर्छना में पहला स्वर की ही श्रुति कहीं झंकार देती रहेंगी पहली जो श्रुति है वो ही कहीं वाइब्रेशन देती रहेंगी और उसी वाइब्रेशन को पकड़ करके उसके साथ में जुड़ करके दूसरा जो राग है दूसरा जो स्वर है उस स्वर की श्रुतियां प्रारंभ हो जाएंगी तो ये वंशीय अद्भुत है अन्य शब्द ना दे प्रवेश और जब तक मूर्छना बनी रहेगी तब तक दूसरे स्वर विप्रवेश कर नहीं पाएंगे आन कथा ना सुने कान हमारे कान दूसरी कथा नहीं सुनते हैं आन बुझीते बोलाए आन आन बुलीते बोलाए आन कुछ बोलना चाहती हैं कुछ मुख से निकलता है क्या कर ऐसी दशा हो जाती है ऐ कृष्ण बंशी चरित्र हाय कृष्ण की बंशी का ऐसा चरित्र है पुन कहे बाह्य ज्ञाने ऐसा कहते कहते श्रीमद महाप्रभु बाह्य ज्ञान में आ गए आन कहते कहे आने बोले अरे मैं कह रहा था कुछ सनातन तुमको उपदेश दे रहा था और कुछ कहने लगा <laughs> यहाँ पर तो कृष्ण के रूप माधुरी और कृष्ण को उलाहना देना प्रारंभ कर दिया राधाभाव में अवस्थित होकर के वहां पर उल्हा देने लगे वंशी को उल्ला देने लगे कृष्ण कृपा तुम ऊपर मोर चित्त भ्रम करी तुम्हारी ऊपर कृष्ण की कृपा है मेरे चित्त में भ्रम उत्पन्न किया निज ऐश्वर्य माधुरी मोर मुखे सुनाए तुम्हारे श्री कृष्ण ने अपनी माधुरी मेरे मुख से तुमको सुना दी सनातन हमारी बात को बुरा मत मानना एक पागल मैं और एक पागल तुम यहां पे पागल पागल की चर्चा कर रहे हैं इसलिए मेरी बात का बुरा मत माना अमित तो बाउुल मैं तो पागल हूं अमित तो बाउुल और तुम भी पागल एक पागल मैं और दूसरे पागल तुम और क्या कहूं बस यही कहेंगे गुरुजी विद्यार्थी को बहुत देर तक पढ़ाते रहे गीता बच्चा ध्यान से सुन रहा है फिर अंत में बोला बुल गुरुजी जी दोधा गोपाल नंदन ये दो गधा कौन से थे <laughs> गुरुजी हार करके बोले एक गधा ना एक तू <laughs> सुत तो गावा दो गधा गोपाल बोले गुरु जी बस एक बात समझ में नहीं आई गीता पूरा समझ में आ गई <laughs> पूरी गीता समझ में आ गई <laughs> सारी हैं हैं जितने भी उपनिषद वे गाय हैं ये दो गधा कौन से हैं दो गधा, गधा गोपाल ये समझ में नहीं आया दो गधा कौन से थे गुरु बोले भैया का एक मेहू गधा एक है। <laughs> ये दो गधा है। महाप्रभु यहाँ पर कह रहे भैया एक पागल मैं हूं और एक पागल तू है पागलों की चर्चा कोई भले आदमी को सुनने में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं भैया समझ में आ जाए तो ठीक है नहीं आए तो बस छोड़ देना इसको तो आमी तो बावल आन कही थे आन कही कुछ कहना चाह रहा था कुछ कहते कहने लगा कृष्ण माधुरी अमृत श्रोते आए भाई कृष्ण के माधुरी अमृत श्लोत में मैं बह गया था तबे प्रभु क्षण एक मौन कदि रहे उस समय श्री प्रभु एक क्षण मौन धारण करके रहे मने धैर्य करी पुण्य सनातन ने कहे फिर महाप्रभु बाह्य दशा में आए सनातन से कह रहे हैं कृष्ण माधुरी आर महाप्रभु मुखे यही यहां सुने से ही भाषे प्रेम सुखे फिर श्री महाप्रभु आगे के अध्याय में फिर श्री कृष्ण के भक्ति के जो विभिन्न प्रकार है उन भक्ति के विभिन्न प्रकारों का आगे यहाँ पर वर्णन करेंगे अध्याय की समाप्ति में फलश्रुति दे रहे हैं कि कृष्ण के ये ऐश्वर्य को जो श्रवण करेंगे वे उनके हृदय में प्रेम सना भासित होगा। श्री रूप रघुनाथ इनके चरण कमलों में उनकी कृपा की आशा करो श्री चैतन चरतामृत का ये गायन कर रहे हैं श्री नौर हरी इस प्रकाशी में महाप्रभु ने ये कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन किया श्री कृष्ण परम परम माधुर हो करके माधुर पूर्ण होकर के विराजमान और श्री गिरधारी का राधा गिरधारी जी का यहां पर कल अन्नकूट महामहोत्सव सब है सबको अन्नकूट की पहले से बधाई और सब अन्नकूट ठाकुर जी अलोग लें उसके प्रसाद की पहले से सबको आमंत्रण है आनंद पूर्वक सब मंझी महाराज ने कहा है सब लोग आनंद से यहाँ प्रसाद का अन्नकूट उत्सव है यहाँ पर और कल अन्नकूट उत्सव के बाद में सब लोगों का प्रसाद का भी प्रसाद सेवा यहाँ करेंगे ऐसे यहाँ से आश्रम की ओर से ये कहवाया गया है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय जय